सुक्ति में रजत अध्यस्त है सुक्ति में तो रजत अध्यस्त होता है किंतु सुखियों की शक्ति सामने है इंद्रिया सन्निकृष्ट है इसमें तो रजत ब्रह्म होता है किंतु आत्मा एक उठस्थ में कैसे अध्यस्त होगा यह कुटस्थ कैसे अध्यक्ष होगा शंका करते ननु ननु दृष्टांते पूर्वर्ति ने शुक्ति सकल इंद्रिया जाते सति सती रूप्य रजता अभिमान अभिमान उपपद्यते के आत्मा वस्तु हुई सुक्तिरजते दिष्टातरोवर्ति पुराती ऋतुवर्तन धर्त से सुपियो निस्ताचूल हो गया सुखपते निशे तो सुक्ति सुक्ति सुक्ति है उसमें इंद्रिय इंद्रिय सन्निकर्ष का सन्निकर्ष होने पर रूप्यम इदमित रजताभिम उपपद्यूप्यम रूप्य का रजतम इधम रजतम इसे तदतरीत शुक्ति से भिन्न रजत का अभिमान ब्रह्मज्ञान बन सकता है किंतु न एवं दाष्टान्ति के आत्मा अतिरिक्त वस्तु अभिमान के में आत्मा से दाष्टानिक वस्तु का अभिमान होगा ये ठीक नहीं है वहां तो इंद्रिय इंद्र सन्निकंड में होता है ये तो कूटस में कोई इंद्रिय सन्निक नहीं उससे के अतिरिक्त वस्तु कैसे अभिमान होगा यहाँ तो शंका है आगे उत्तर हम अतो चिदात्म भाषा से अषम्य मा स्वशतया चिदात्म अब चिद्रूपात् स्व स्व इंद्र सीकसी की आवश्यकता नहीं प्रकाशमन स्प्रकाशत चिदात्म अवभाषा प्रकाशमनतया अषमान हे अववास होने से तद अतिरिक्त स्वप्रकाश चिदरित अहमित अभिमान उप पद अहमेश अभिमान होता है इसलिए अब न वैषम्यम दृष्टान्त और दृष्टान्त में विषमता नहीं समान है वहाँ सुक्ति का भान होता है वहाँ इंद्रिय सन्निक से ज्ञान हो उठस्त में इंद्रिय सन्निक के बिना भी स्वयं प्रकाश होने से भान होता है अधिष्टान का ज्ञान होने से ही कुछ भ्रम होताय अत न वैषम्य आह इदश्य रुप्यमें तथा तथा सम मांसं पश्य नहमेमे स्वत पश्यन इधम अंश को देख करके स्वरूप देख करके स्वतः स्वरूपत इधम शुक्ति तो नहीं है सामान्यतः तो शुक्ति है इधम अंश को स्वतः पश्यन स्वरूपत सामान्य रूप से इदम तो दिखता है स्वतः पश्यन सामान्य ज्ञान ब्रह्म होने के लिए सामान्य ज्ञान और विशेष अज्ञान चाहिए सामान्य ग्रहण विशेषा ग्रहण कला है सामान्य अंश की प्रतीति और विशेष विशेषांश की अप्रतिति ब्रह्म होने के लिए सामान्य ईद तुन ग्रहण होता है जहाँ रजत भ्रम होगा और शुक्ति दिखती है या नहीं सुवे न ज्ञान नहीं होता किन्तु दिखते ईदं ज्ञान कुछ दिखने पर ही रजत भ्रम होता है ज्ञान हुआ सामान्य रूप से नील पृष्ठ त्रिकोण्यन वृत्म अभिमन्य विशेष ज्ञान नहीं होने से रजतम ऐसा अभिमान करता है भ्रम ज्ञान होता है इधम कहता है उसी प्रकार कूटस्थ में अहम ऐसे भ्रांति है तथा स्वच्छन स्व स्वरूप कूटस्थ स्वरूप स्वयं प्रकाश उसको पश्चन का से चख्यु से देखना नहीं है ज्ञान होता है स्वयं प्रकाश होने से हम स्वयं प्रकाश स्वरूप कूटस्थ उसको जानता हुआ अहम इत अभिमन्य अहम ऐसा अभिमान करता है जैसे वहां रजतः अध्यस्त है अहम यहाँ अध्यस्थ है स्वरूप कूटस्थ ही चैतन्य है अहम हो गया अध्यस्थ वहां इदम है अधिष्ठान अध्यस्थ रजत यहाँ स्वयं हे कूटस्थ अधिष्ठान अहम अध्यस्थ तथा तो, दृष्टांते होगा इदम् दृष्टितमषान हो गया इद्यस्ते रजत होगा स्वयं अध्यस्का करते नो स्वयं शब्द कथम दृष्टानदार्टष्टाको सामान्य इदंग शब्दार्थयो स्वयं साम्य मूप्याय रूपत्वस्य एंका साम्यान मैवा था था। वाले कर्या स्वयं स्वयं और अहम स्वयं स्वयं गा कौम शब्द दोन ए बहुवी समस है एक अर्थ यहाम शब्द हो तौका अनेकम्य पदार्थ यहां बहुपुरी समाज एक अर्थ तय भाव सदर अहम सद एक पूर्व पेशी कहता है कथन दृष्टान्त दाष्टातिक हो साम्यम दृष्टान्त में इदम अलग है रजत तो अलग है इदम में रजत अभ्यस्त तो बन जाएगा और दाष्टान्तिक में स्वयं अहम अध्यक्ष स्वयं अलग अहमअलग ऐसा तो नहीं है एक ही अर्थ है तो कैसे दृष्टान्त दाष्टातिक में समता है ऐसा शंका करने पर सिद्धांत उत्तर देता है इदम् रूपय शब्दार्थ यो इदम एक रूपये इदम शब्द इदम का अर्थ इधम शब्द का अर्थ रूप्य शब्द का अर्थ इदम् शब्द का जो अर्थ है वो सामान्य बहुत में इदम शब्द सर्वनाम सौ में प्रयोग होता है रुपयम रजतम सौम्य प्रयोग नहीं होता है विशेष है एक सामान्य है एक विशेष है इधम शब्द से रजत भी कहा जा सकता है इधम शब्द से घटपटादि भी कहे जाते हैं वस्त्रम घटपटादि भी इधम शब्द से कहा जाता है इधम का पुलिंग में अयम तो हो जाएगा त्रिलिंग में यम हो जाएगा नपुंसक में इधम हो जाएगा कि प्रयोग घटपटादी रूप रस किसम प्रयोग हो है इसलिए सामान्य हुआ रजत हो गया विशेष इदम् रजतम् जैसे सामान्य विशेष है ठीक इसी प्रकार स्वयं अहम् शब्दार्थ और सामान्य विशेष रूपये स्वयं सामान्य है स्वयं अहम् गच्छामि, स्वयं तम कथयसी स्वयं तेन स्वयं शब्द ऐसे सामान्य के, के साथ प्रयोग होता है अहम् शब्द ऐसे सामान्य नहीं है स्वयं तम करोषि तम के साथ स्वयं का प्रयोग हुआ तो हम के साथ का प्रयोग सा, तो तो होता है स्वयं कथी स्वयं सी उसके साथ स्वयं किंतु हम सद का प्रयोग होता है इसलिए स्वयं सद हो गया सामान्य सबके लिए प्रयोग होता है अहम सद हो गया विशेष इधम सद सामान्य घाटा पटा रूप रस कहीं भी इधम शब्द का प्रयोग होता है अब विशेष हो गया रजत सर्वत्र प्रयोग नहीं होता है ठीक इसी प्रकार स्वयं शब्द सामान्य स्वयं अहम स्वयं तम स्वयं स किसी के साथ प्रयोग होगा देवदत्त स्वयं गचति पठती किसी के साथ स्वयं शब्द का प्रयोग होने से सामान्य हुआ अहम शब्द है विशेष सबके लिए अहम शब्द प्रयोग नहीं होता है विशेष स्वयं अहम शब्दार्थ दृष्टान्त में इदम है सामान्य दास्तांतिक में स्वयं हो गया सामान्य दृष्टान्त में रूपे हो गया विशेष और दास्तांति के में अहम हो गया विशेष सामान्य विशेष रूपत्व उभय तर दृष्टान्त दाष्टान्तिक द्वन में सामान्य विशेष रूपत्व तो बराबर है समान है मैं एवं, एवं एवं माँ एवं ये शंका ठीक नहीं है दृष्टांत दाष्टातिकम्यम कौथम ये जो शंका आक्षेप तुम्हारा ठीक नहीं है ये ठीक है दोनों में समान है ऐसे सिद्धांत उत्तर देते हैं रूप्यते भिन्न सत्वा सत्वा सत्वा सामान्यं सामान्यं च च गम्यते गम्यते सत्हते सामान्यं च ह्युभा गम्यू गम्यते वन ह्यु गम्यते गम्यते इदंतो रूप्यते भिन्ने रूप्यता गम्यतेभ्यम्यद्यदमेप्यताजतमहे रूप्यता और इदंता दोनों भिन्न भिन्न हे ईदंता तो साम्यताशेष है। है में सत् हेते तथेष्यता सहंता चवा हे सईद साम सत्व ऐसे सामान्य है रूप्यता जैसे भिन्न है रूप्य में है अहंता भी भिन्न है अहम में है तथा इसमें ऐसे समझना चाहिए क्या है सामान्य सामान्य विशेषस् ऐसे ईदं सामान्य है स्वत्व ऐसे सामान्य है, है, है।, है।, है। रूप्यता विशेष है अहंता विशेष है सामान्य विशेषस्थ यस्मत क्योंकि दोनों स्थान पर सामान्य विशेष उभयत्र गम्य दृष्टान्त दास्तांतिक दोनों स्थान पर उभत् अभी दृष्टान्त में सामान्य है और विशेष है इधंत तो रूपे दास्तांतिक में भी सामान्य विशेष है स्व तो सामान्य अहंता विशेष इसलिए दोनों में समान है सामान्य विशेष रूप उभयत्र सामान्य रूप क्या हुआ सामान्य रूप स्वयं दृष्टाति में सामान्य साम इद्दा स्वयं शब्दार्थस्य। शब्दार्थस्य स्वयं सामान्य रूपत्वं लौकिकं प्रयोगं तावत् दर्शयति। प्रयोग तबर्शति दाष्टा स्वयं शब्द काम स्वयं शब्दार्थ सामान्य रूप है उसमें सामान्य रूप है इसको स्पष्ट करने के लिए लौकिकम प्रयोगम तावत दस्य जी पहले लौकिक प्रयोग दिखाते हैं, लोक में से सामान्य प्रयोग होता है दिखाते है देव दत्त स्वयं गेत त्वं वीक्षस्व तथा अहं सय लोके प्रयुज्यते प्रयुज्यवदत्त स्वयं गचे स्वयं जाए देवदत्ता तथा त्वम स्वयं तुम स्वयं देखो वी पूर्वस्व देखते रहो तुम स्वयं देवदत्त के लिए स्वयं सद तुम के लिए स्वयं हो गया अहम स्वयं न शोक में मैं स्वयं नहीं कर सकता हूँ इतने लोके प्रयोग जो स्वयं सद तुम के लिए अहम के लिए देवदत्त के लिए इसे प्रयोग होता है इसलिए सामान्य हो गया एवं तथा आम न में सामान्य रूप क्या है च्वया, च्वया, च्वया, च्वया, च्वया, च्वया, च्वया, आम हो गया विशेष लोके प्रयोग कथमेवता कथमेतावता स्वयं शब्दार्थस्य रूप। संख्या? थव एवं लोके प्रयोग लोक में से प्रयोग होता है स्वयं शब्द का कथम इतने मात्र से प्रयोग दिखने से ही स्वयं शब्द का जो अर्थ है वो सामान्य रूप कैसे होगा स्वयं शब्द से, से अर्थ स्वयं शब्दार्थ स्वयं शब्द का अर्थ सामान्य रूप उसमें सामान्य रूप तो रहेगा कैसे ऐसा शंका करने पर उत्तर देते है इधम शब्दार्थवत जैसे इदम शब्द का अर्थ सामान्य रूप है बहुत सब प्रयोग होता है ठीक है स्वयं शब्द अर्थ भी सामान्य रूपे है के साथ प्रयोग होने से उत्तर देते हैं। इदम इदम वस्त्र, इदम इदम वस्त्र तथा, है असौ तमहितेशमते यथा इधम रूपय ऐसे प्रयोग होता है इति वस्त्रवत इदम जैसे इदम है सामान्य है इदम रूपय वस्त्रम यदवत इदम यदवत जिस प्रकार इदम शब्द है सामान्य रूप है क्योंकि इधम रूपय इधम वस्त्र ऐसे प्रयोग होता है तथा उसी प्रकार असौ तव अहम इतु असो स्वयं तम स्वयं अहम स्वयं असौ वह तव अहम सब के साथ ये स्वयं अभिमान स्वयं ऐसा अभिमान होता है इसलिए स्वयं शब्द सामान्य हुआ जैसे इधम क्योंकि इधम शब्द रूपये वस्त्र सबके साथ, साथ प्रयोग होने से सामान्य हुआ इसी प्रकार स्वयं शब्द अशु के साथ तवम के साथ हम के साथ देवदत्त के साथ किसी के साथ प्रयोग होने से ये सामान्य हुआ रूप्यमिति यथा रूप्य वस्त्र आदमी शब्द इदम् शब्दस्य मनवाद तदर्थ से सामान्य रूप रूप्य अवस्त्र आदि में आदि शब्द से कहीं भी प्रयोग होता है सर्वत्र इदम शब्द से प्रयोज्य मनत्वादम शब्द प्रयोग होता है इसलिए तो तथा तदर्थ इदम शब्द का उसका अर्थ साम है ठीक इसी प्रकार तथा तथा असौ इत्याद प्रयोगा तथागम्यतेम अहम इत्यादि सर्व स्व श का प्रयोग होता है इसलिए स्वयं शब्द का जो अर्थ है वो सामान्यूप अवगम्यती तो ज्ञाते जाना जाता है सामान्य रूप है, यस इदम अर्थ सामान्य रूप स्वयं भवतु स्वयं स्वयम शब्दयोर् लोके भेदः भेद कूटर्थात्मने कितमी पृछति शंका करने वाले कहते हैं लोक में स्वयं शब्द अहम शब्द ये दोनों का भेद हो अर्थ भिन्न भिन्न है स्वयं शब्द सामान्य हो गया और अहम शब्द का विशेष हो गया लोक में तो भेद हो गया किंतु इतने मात्र से स्वयं शब्द अहम शब्द का भेद होने पर कुटस्थ आत्मा में क्या आया किम आयातम तो? कुटस्थ आत्मा के साथ क्या संबंध है किम आयातम तो? आंख पर रोग याद आपसे निष्ठा करते किम आयातम क्या आया इसे पृछती विद्यतां क्ष विद्यतां सी कूटस्थे तेन तेन स्वयं स्वयं भवेत् भवेत् किंत स्थ एवं कूटस्थित मे भवे स्वयं अहं सत्वता से सत्व भिन्न हो लोके में सत्व अहंताम अहं तसे भिन्न हो जाय सत्व अहंत से भिन्न है क्योंकि सत्व सामान्य रूप हुआ अहंत तो विशेष हो गया किंतु इससे तेन कूटस्थ ते किम तब शंका करने वाले पूछता है तब सिद्धांत न तुम जो सिद्धांत है कुटस्थ में है उसे कूटस्थ में क्या हुआ अहंत से स्व भिन्न हो गया तो कुटस्थ में क्या आया क्या हुआ तुम्हारा यहां तो पूर्व पक्षी की शंका है सिद्धांत उत्तर देता है उत्तरार्ध में स्वयं शब्दार्थ है भवेत मे ममा भवेत ये सिद्ध होता है स्वयं शब्द ही स्वयं शब्दार्थ है ऐसा यह जो कूटस्थ है घटा का स्थानीय सोमप्रत तो का लक्ष्यार्थ है यही स्वयं शब्द का अर्थ है सामान्य जिसमें अहम चिदाभास अध्यस्त है सामान्य में विशेष अध्यस्त है जिस प्रकार अध्यस्त है यहाँ स्वयं से कूटस्थ है उसमें चिदाभास विक्षेप रूप अध्यस्त है कूटस्थ इतनी भवे यही मेरा सिद्ध होता है अहमत्वाद अहमत्वादी स्वय शब्दस्थमा स्वयं शब्दार्थ शब्दार्थ इति इति स्वयं उत्तर देता है जो सामान्य रूप स्वयं शब्द का हुआ हि कूटस्थ है अहम त तो विशेष रूप अभ्यस्त हे जो साम स्वयं शतका कूटस्थ स्वयं शतका कूटस्थमा आयात ये मिला सिद्ध हुआ उत्तर देता है सिद्धांति स्वयं शब्द टस्थ ये सिद्ध हुआ आगे। आगे। अभी शंका करें स्वयं तो श्वयं। स्वयं स्वयं स्वत्व कहेंगे तो अन्य का निवारण करेगा स्व स्वस्त्व मतलब अन्य नहीं है, स्वयं मे मतलब अन्य नहीं मैं ही स्वयं स्वयं स्वद्द अन्य का निवारक होगा किंतु कुटस्व का ज्ञान कैसे होगा सत्व से शंका कहते ननु ननु स्वरूप धर्मोन निवार पूर्व पे शंका करता है जो स्वरूप धर्म स्व में रहेगा अन्य में नहीं रहेगा सत्व कहेंगे तो अन्यत्व का निवारण कर देगा सत्व धर्म स्व में रहेगा अन्य में नहीं रहेगा तो सत्वरूप धर्म अन्यत्व का निवारण करता है इसे लगता है किन्तु कूटस्थ के तो न बोधयत ज्ञान नहीं कराता है सत्व है तो कूटस्थत्व तो नहीं स्वयं कूटस्थत्व ज्ञान नहीं होता है ऐसा शंका करता है स्वत्व अनत्वारक मिट्टी चेदन कूटस्थसमता वक्त हृष्टम ही तवे सप्तम अन्य बारकमति चेत शंका करने वाले कहते हैं सत्व तो अन्यत्व का बारक ही अन्य का निवारण कर देगा सत्व कहेंगे सप्तम अन्यत्व का निवारक ही इति चेत सिद्धांत उत्तर देता है कूटस्तस्य कूटस्तस्य वक्तुम इष्टमेव जो आत्मा कूटस्तस्य आत्मता जो वक्ता इष्टमेव वक्ता क्यों क्योंकि कूटस्थि आत्म जो कूटस्थह वह आत्मे वक्तु जो कहता है उसको इष्ट ही है मतलब वही इष्ट है कुटस्थ ही आत्मा है इसलिए अन्यत्व कह करके सत्व कह करके के अन्य का वारण हो जाएगा क्योंकि स्वयं आत्मा है आत्मा है कुटस्थ ही है इसके कहने से वक्ता को इष्ट ही अन्य वार में सत्व के द्वारा होता है अन्य कमित ही स्वयं शब्दार्थ से कूटस्थ अन्य पर अन्यूटस्थी स्वयं शब्दार्थ से कूटस्थ से आत्मत्वात्थ स्वयं शब्द का जो अर्थ कूटस्थ हुआ वही आत्मा है इसलिए स्वधर्म के द्वारा स्व्य वारण्टमेव सत्वधर्म के द्वारा अन्य का वारण हो जाएगा क्योंकि आत्मा है आत्मा मतलब अन्य नहीं है अन्य वारणम है ऐसा परिहार करते कुटस्तस्य अन वरण कुटस्तस्य आत्मता ओम वक्त वक्ता कूटस्थ से आत्मता अन्यक्त नयत्मशब्दिन्न प्रवृत्तिमितश्वादीशब्दरव एकार्थत्व एक कथं स्वयं शब्दार्थस्य स्वयं शब्द कूटस्थ्यामश्य हस्तरादिशव एक भिन्न शब्द हो गई सयमात्मशब्दयो कितन शब्द हो दोू। दो। भिन्न प्रवृत्तिमित भिन्न प्रवृत्ति यो अथवा भिन्ने प्रवृत्ति यो तो प्रवृत्ति नहीं तो भिन्न भिन्न है शब्द प्रवृत्ति का निमित्त तो होता है घट शब्द की प्रवृत्ति होता है होता है शब्द की प्रवृत्ति क्या है शब्द हम हम प्रयोग करते हैं घट है इसे कहते हैं घट शब्द की प्रवृत्ति हुई प्रयोग किया गया वो क्या, क्या करेगा घट शब्द अर्थ को बोध कराएगा ज्ञान कराएगा घट कहेंगे तो घट अर्थ का बोध होगा पट अर्थ बोध होगा तो अर्थ को प्रकाश करने के लिए शब्द की प्रवृत्ति होती है शब्द की प्रवृत्ति होती है शब्द का प्रयोग किया जाता है शब्द का प्रयोग हम करते है अर्थ को प्रकाश करने के लिए तो घट शब्द हम प्रयोग करते हैं, घट अर्थ को प्रकाश करने के लिए तो घट शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, घट शब्द की जो प्रवृति होती है उसी प्रवृत्ति का कोई निमित्त घट अर्थ में हो तो वहां घट शब्द कहेंगे पट को हम नहीं कहते घट शब्द से घट शब्द के प्रवृत्ति का प्रयोग करने का बोधन करने के लिए कोई निमित्त कारण घट में हो तो वहां घट कहा जाएगा पट को नहीं कहा जाएगा ये प्रवृत्ति निमित्त होता है घटत्वम घटत्वम पट में है इसलिए घट शब्द की प्रवृत्ति पट्ट आदि में नहीं होती है घट में होती है क्योंकि प्रवृत्ति का निमित्त घटत घट तो में है अभी जितने घट आपने देखा अभी नया खुला घट बनाकर लाएगा उसको आपने पहले देखा था नहीं देखा था अभी नया घट लाने पर उसका आपको घटक हो गये घटक हो गए गार्ट गार्ट हो गे? गे क्योंकि घटा शब्द की प्रवृत्ति निमित्त जो घट तो है वो सकल घट में एक है पहले जो घट में घटत तो देखा था वही नया घट में भी वही घटत्व तो है उसको देखते घटक वही लेकर आ रहा है घटा ही घट संशय कभी होता है घटतत्व तो देखा घट है पहले उसको नहीं देखा था कभी किन्तु घटत्व जो प्रवृत्ति निमित्त का ज्ञान आपको घट शब्द का प्रयोग होता है ऐसे शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है भिन्न भिन्न घट शब्द प्रवृत्ति का निमित्त पट शब्द का प्रवृत्ति का निमित्त एक है एक होगा तो एक को घट भी कहा जाएगा उसको पट भी कहा जाएगा ऐसा होता है भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द दो शब्द की प्रवृति का निमित्त भिन्न भिन्न हो जाएगा तो अर्थ भिन्न हो जाएगा एक स्व शब्द एक आत्म शब्द कितने शब्द है भिन्न भिन्न है ये शब्द प्रवृति का निमित्त भी स्वत्वम आत्मत्व ये भिन्न भिन्न है यदि भिन्न प्रवृत्ति निमित्त हो गया तो अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाएगा एक अर्थ कैसे होगा ऐसे शंका करते है ना था स्वयं आत्मा शब्द ओर स्वयं शब्द और आत्म शब्द दो शब्द हुए भिन्न प्रवृत्ति निमित्त हो दोनों का निमित्त भिन्न भिन्न है जैसे गवास आदि गो शब्द और अश्व शब्द गो शब्द प्रयोग होता है अश्वमय गो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अश्वय है अश्व शब्द के प्रवृत्ति में, में? Nice. में तो गो में है नहीं है भिन्न भिन्न भी गोत्व तो और असत्व तो अलग अलग है जैसे गोत्व तो अश्वत्व तो दो प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है एक है भिन्न भिन्न है गो में गोत्व अश्व असत्व जिस प्रकार गो अश्व शब्द का अर्थ एक है गो शब्द अश्व शब्द का अर्थ एक है क्योंकि प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है ये दृष्टान्त <ते> गवास्थि शब्द वेरिव गो अश्वादी शब्द में जैसे एक अथत्व है अश्व शब्द में एक अथत्व भावादी जिस प्रकार गो शब्द अश्व शब्द में एक अर्थकत्व नहीं क्योंकि दोनों का प्रवृति निमित्त भिन्न भिन्न है एक में गोत्व एक में असत्व ठीक इस प्रकार स्वयं शब्द और शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएगा दोनों शब्द प्रवृत्ति के निमित्त प्रवृति निमित्त भिन्न भी नही है एक सत्व एक में आत्मत्व तो कथम स्वयं शब्दार्थ से कुटस्थ से आत्मत्व जो स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ होगा वो आत्मा कैसे होगा क्योंकि अर्थ तो भिन्न भिन्न है यहाँ तक तो शंका होने पर सिद्धांत कहता है दो शब्द है दोनों शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न नहीं है हस्त करादि शब्द बच हस्त शब्द प्रयोग होता है कर शब्द प्रयोग होता है इसको हस्त कहेंगे या कर कहेंगे तो हस्त शब्द कर शब्द की प्रवृति निमित्त दो तो नहीं है जिसको घट करते कुंभ कहते कह से भी कहते प्रवृत्तिविता भिन्न भिन्न है एक ही शब्द प्रवृत्ता भटक तो उसमें कलश शब्द कोई कहे कुंभ शब्द कहे अलग अलग शब्द प्रयोग करेंगे तो अर्थ भिन्न हो जाएगा जैसे हस्त कर आदि शब्द में एक अर्थक एक अर्थ है दो शब्द है हस्त और कर दो शब्द होने पर भी दोनों अर्थ है है जिस प्रकार दो शब्द होने पर भी अर्थ एक है ठीक है इस प्रकार स्वयं शब्द आत्म शब्द दो होने पर भी अर्थ एक ही है परिहार उपपतिम महारकर्ता सिद्धांति स्वयं आत्ति पर लोके तो सह प्रयोगो प्रयोग नत सन चान्यक ते स्वयं आत्मा सद आत्मा सद पर समान अर्थक है ये हस्त कर ये पर्याय है समान अर्थ कह घट कुंभ अर्थ भिन्न भिन्न है समान अर्थक अर्थ कह पर्याय कहते हैं स्वयं सद का जोर अर्थ का यो अर्थ कहता है गाट कुम, माने या घट कु समान अर्थक शब्द का साथ प्रयोग नहीं होता है हस्ते न करे न ऐसा कहेंगे एक साथक शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होता है तेना तो सह प्रयोग नाती तय हो स्वयं शब्द अपना शब्द का एक साथ प्रयोग नहीं होता है क्योंकि समान अर्थ के जैसे घट साथ प्रयोग नहीं होता है कोई हस्तक होता कोई कर कहता है कहीं हस्त शब्द प्रयोग किया कहीं कर शब्द किया गया नहीं कि हर तरह का एक साथ नहीं होता है इस प्रकार स्वयं आत्मा पर्यावाचक है अर्थात स्व आत्म चारक स्व में जो स्व धर्म है वो अन्य का बारक है और आत्मत्व आत्मा ही स्वपदार्थ है उसमें आत्मत्व क्या है अन्य का बारक है स्वत्व जैसे अन्यवारक ऐसा आत्मत्व अन्य वारक अर्थात स्व आत्मा दोनों एक अर्थ हुए स्वयं आत्म पर्याय पर्याय सह प्रयोग हेतु माह पर्याय के लिए क्या कारण है हेतु सह प्रयोग जो पर्याय वाचक होता है उन दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होता है घट कुंभ एक साथ प्रयोग नहीं।, नहीं होता है हस्त का एक साथ प्रयोग नहीं होता है पर्याय होने के लिए हेतु स्वयं पर्याय हेतु सह भाव फलितर्थ वहां आत्मचारेक्य पूर्णश पूर्णमाचार्य पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति